जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जिसकी स्थिति विकार रहित है जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है सूरत मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हो आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कृषा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपने नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधानी योगी मन को रोक कर मुझमें चित वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद पराश प्रकाश रूप शांति को प्राप्त होता है हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है दुखों का नाश करने वाला योग तो योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है उस काल में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 उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसे जानना चाहिए वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भी सभी ओर से, से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस उस विषय से रोककर, यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे इस सचिदानंदगण ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुच सच्चिदानंदगण वासुदेव को बजता है वह योगी सब प्रकार से बरता हुआ भी मुझ में ही बरतता है हे अर्जुन जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है अर्जुन बोले हे मधुसूदन यह योग आपने संभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ अर्जुन नी संदे, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है यह मेरा मत है अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु कि नहीं है इस, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भागवत भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है हे महाबाहो क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता हे कृष्ण मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा इस दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं है श्री भगवान बोले हे पार्थ उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही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 वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों को उल्लंघन कर जाता है परंतु प्रयत्त प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिध हो संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम करने वाले कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है इससे हे अर्जुन तू योगी हो संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर बचता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है